मैं आज तुम्हें पुराने जमाने की सभ्यता का हाल बताता हूँ लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना सुधारना जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई, कोई आदमी या, या समाज जंगली है या, या सभ्य यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका यह सब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं लेकिन कपड़े तो आबो हवा आरोप निर्भर करते हैं ठंडे मुल्क में लोग गर्म, गर्म मुल्क वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो क्या इसका यह सबब है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत और इसीलिए ज्यादा सभ्य है चाहे वह ज्यादा सभ्य हो या न हो कमजोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्ला कर उसे गोली मार दे तो वह बेचारा क्या करेगा तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक हुए थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेजों के खून के इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया कोई लूला लंगड़ा तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में जिसे मेट्रो कहते हैं उनके लिए खास जगहें हैं। क्या तुम समझते हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं, तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगे और हजारों और लाखों आदमियों को मार डाले तो वह कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है यह ठीक वैसा ही है जैसे दो वह जंगलों में लड़ रहे हूँ और अगर वह आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम, तुम फौरन, फौरन कहोगी कहो कि, कि इंग्लैंड जर्मनी, जर्मनी फ्रांस इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मारकाट की जरा भी सभ्य नहीं है और फिर भी तुम जानती हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी, अच्छी चीजें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है और यहाँ ठीक है यह बहुत ही मुश्किल मामला है अच्छी अच्छी इमारतें अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है आगे के पत्र में हम और भी बातें जानेंगे